सीमित भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अथ चतुर्विंशोध्याय भगवान के मत्स्यातार की कथा राज भगवत स्रोत मीक्षा हरेरभुतर्मण अवतार कथाजा माया मत्स्य विडंबनम राजा परीक्षित ने पूछा भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ यदर्थम तमह प्रकृति कर्मग्रस्ता भगवान मत्स्य योनि एक तो यो ही लोक निंदित है दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त भी है सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह या का रूप क्यों धारण किया महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए एत्युक्तो ष्णुरातेन भगवान बाधरायण ही विष्णु कहते हैं सोनका ऋषियों जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया तब उन्होंने विष्णु भगवान का यह वह चरित्र जो उन्होंने मस्या मत्स्यावतार धारण करके किया था वर्णन किया श्री शुकवाच गो विप्राधूना छ रक्षा मिश्र तनुत्ते धर्मस्थस श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं उच्चावचे सुभूते थुचरण वायुर्वे भजते निर्गुण गुण वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण है आशीत कल्पांत ब्राह्मो नये समुद्र पप्लुता लोका पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे काले नागत निद्रष धातु शिषोर बली मुखो निशिता वेदान है ग्रीवंत प्रदय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी वे सोना चाहते थे उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हैग्रीव हैग्रीव के है है नामक बली दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया ज्ञावा तदानग्रीव से चय धारि रूपम भगवान हरिश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने दानव हैग्रीव की यह चेष्टा जान ली इसलिए उन्होंने वत्वतार ग्रहण किया तत्र राज त्र राजना सत्यवतो महान नारायण पर तप्यत तपिशन परीक्षित उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत भगवत्परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे यो वस्मिन महाकल्पे तनयह छ श्राद्धदेव मणिपे हरिनार् वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प विवस्वान विवस्वान् सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया एकदा एक जलतर्पण्युप्यत एक दिन वे राजर्षि राजीकृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई सत्याव्रतो जले गथाम सह तोये न भारत उस नदी तोये सफरी द्रविणेश्वर परीक्षित द्रविण देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया तमाह साति करुण महाकारुणिकम नृपम यादोंभ्यो ज्ञाति ज्ञाति भ्यो दीनाम आम दीन वसलम कथम विसृसे राजन भी तामस्मिन उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा राजन आप बड़े दीन दयालु हैं आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपने जाति वालों को भी खा डालते हैं मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं समात्मन अनुग्रहाम प्रत्यामस्य बपुरधरम अजानन लक्षणार्था जा मनोदे राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया तीन तरम वाक्यम आश्रित स महीपति और साथय नाम दयालुन्य आश्रम राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए साथ त्य करात्रे न वर्धमान कमंडलौ अलब्धात्मावकाशम वहामहहीपतिम आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडलों में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा उस समय मछली ने राजा से कहा ना हम कमंडलाव कृथम वस्तु में हो सहे कल्पय कस विपुल यहां निवचे सुखम अब तो इस कमंडलों में मैं कट्ठपूर्वक भी नहीं रह सकती अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। साये नाम तद आदा था तद कक्षिप्ताम मुहूर्तेनमर्धत राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकाल कर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया परंतु वहां डालने पर वह मछली दो ही घड़ी में तीन हाथ बढ़ गई नामा माँ एक तदल राज सुखम वस्तु मुदंशनमतदेही पदम बह्यम जत्वाह शरण गता पुरुष ने राजा सत्यव्रत से कहा राजन अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती मैं तुम्हारी शरण में हूं इसलिए मुझे महावीन परीक्षित सत्य व्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामस्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया राजन ना रदे मामा और कहा राजन मैं जलचल प्राणी हूँ इस सरोवर का जल भी मेरे सुख पूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए सोनयन मत्स्यम तत्र तत्रा विदास जलाथे संविम तम समुद्रे पापराक्षिपज मस्य भगवान के इस प्रकार कहें पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते अंत में उन्होंने उन लीला मस्य को समुद्र में छोड़ दिया क्षिप्यमा तमादम इह माम अदंत्यम अदंत्य अति बलावीरा माम देहो सृष्टुमर्सी समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा वीर समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं वे मुझे खा जाएंगे इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए एवं विमोहित नदता बलगुफारतिम समा को भवान अस्मा मत्स्येण मोहयन मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए उन्होंने कहा मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन है नैम वीरियो जलचरो पिता जो भवान सतमांस आपने एक ही दिन में 400 सौ के विस्तार का सरोवर घेर लिया आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव न तो मैंने कभी देखा था और न सुना ही था नो नम तम भगवान साक्षात हरि नारायण व्य अनुग्रहाय भूता रूपम जलौम अवश्य आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी भी अविनाशी श्रीहरि हैं जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थितोत्पत्त्यपियर भक्ता प्रपन्ना मुख्यो आत्मा गतिर्भो पुरुषोत्तम आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ प्रभो हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं सर्वीलावतारास्ते भूता हेतव ज्ञातम्छामूपम यदम भवता धृतम यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है नेरविंदाक्ष पदोपसर्पणम मृषा भव सर्वस प्रियात्मन यथेतरेशा पृथगात्म सता अदीशो जदम वपुर कमलन प्रभो जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वह बड़ा ही अद्भुत है श्री शोक वहां ब्रणम नृपतिम जगतपति ब्रवीन। कांत जी कहते हैं परीक्षित भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलय कालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा श्री भगवान वाचन सप्तमेद्यतना दुर्धम निम्क्षम त्यम प्यम जाम बोध त्रैलोक्यम भूर्भुआ श्री भगवान ने कहा सत्यव्रत आज से सातवें दिन फूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे लोक्याम लील ली संवि तथा उपस्थाती नौकाची विशाला उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल जलराशि में डूबने लगेंगे तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगीवोषधि सर्वा बीजान्युच्चावचा चप्तर्षि भी, भी परिवृत सर्वसत्ोपेशिता उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा तो छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना नावम लेनालों के ऋषि नाम एवं वर्चसा उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा प्रकाश नहीं होगा केवल ऋषियों के दिव्य ज्योति के, के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर करना उपस्थितस्य दो महाहिनां जब प्रचंड आधी चलने के कारण नाव ढगमगाने लगेगी तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाव के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह में बांध देना अहम वामी साकम सहनावाचरी प्रभु सत्यव्रत इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा मदीय महिम च परम ब्रह्मे सब वे सस्यानुगृहितवृतम उस समय जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा जिसका नाम पर है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे इत्थमादिश्य राजतम कालम यम श्री केश आदिशत भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर हो गए अतः जब राजा उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे, जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी, दर्भान निशादा हरे पाधो चिंतन कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठे हुए बैठ गए और मत्स्य भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे तथा समुद्र उद्वैल सर्वतः प्रलावजन महिम वर्धमान महामेघे वर्ष भी समदृश्यत इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह आ पहुंचा राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे देखते ही देखते ही सारी पृथ्वी डूबने लगी ध्यान भगवदादेशम दाम महागताम कामारुरोह विप्रेन्द्र आदाधि विरुद तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है तब वे धन्य तथा अन्य धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ उस पर सवार हो गए समोचर्मु प्रीताज्या केशव स वै न संकटादस्मा अविताशम विधाते सप्तर्षियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा राजन तुम भगवान का ध्यान करो वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे सोनुध्या तो एक सिंगा धरोन उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दे दिव्यमान था और शरीर का विस्तार था चार लाख कोष उनके शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था निबध्यनाम तत्सिंगे यथोक्तो हरिनापुरा पुरा वरत्रहािना तुष्टम तुष्टावह मधुसूदनम भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह का वाशुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की राजुवाचन अनाद्य विद्योपहृतात्म संविधन तन्मूल संसार परिश्रमातुराह यदिच्छये हो क्षय होता दो न परमो गुरु भवान राजा सत्यव्रत कहा प्रभु संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है इसी प्रकार वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं जब अनायासी आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण भी पहुँच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं जनो बुधो यम निज कर्म बंधन सुखे कर्म समीहते सुखम सेम विधनोसन्मतिम ग्रंथिम तिंदा सनो गुरु यह जीव अज्ञानी है अपने ही कर्मों से बधा हुआ है वह सुख की इच्छा से दुख प्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें यसेनमान विज्यान मलिमात्मस्तम भजे तवर्णम निजमेश भोजा सही स पर गुरु जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है वैसे ही आपकी सेवा से देव अपने अंतकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं अथा आप ही हमारे भी गुरु बने नितम भागले सिंह मंडे च देवा गुरो करतुम समेता प्रपद्ये जितने भी देवता गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के दस हजारवें अंश के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते प्रभो आप ही सर्वशक्तिमान है मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ अचक्षणीकृत तथा जनस्याण जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्णन करते हैं जनो जनस्या सतिम मतिम्यु तम तम तव्यय ज्ञान मंजसा प्रपद्यते जेना जनो निजम पदम अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनाजासी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तम सर्वलोक सुहृत प्रिय यात्मा गुरु ज्ञानम अभीष्ट तथा लोको न भवंत मंधति जाना संतम हृतिबद्ध आप सारे लोक के सुहृत प्रियतम ईश्वर और आत्मा है गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान है तम तामहम प्रतिबोधनायो भी ग्रंथिन हृदय आप देवताओं के भी आराध्य देव परम पूजनी परमेश्वर हैं मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ भगवन आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए श्री शोकवाचम तम नृपतिम भगवानादिपुरुष मचरूपी महाम भोध विहर तत्व्रवीण श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचय जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूप धारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया दिव्यातिम सत्य व्रत से राजे रात गुहेषतः भगवान ने राजर्ष सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया जिसको मत्स्य भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम सत्य व्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्मतत्व का श्रवण किया अतीत प्रलयापाया उत्थिताय सवेद तेन अत्वासुर हय ग्रीव वेदान प्रत्याहर इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी तब भगवान ने हय असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए स तो राजा ज्ञान विज्ञान संयुत विष्णु प्रसादा कल्पेद भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए सत्यव्रत से राज से माया मत्स्य सारिण संवाद महदाख्यानम श्रुवा मुच्चेतल अपनी योगमा से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्य व्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है अवतारो हरे जो यम कृतये नरह संकल्पास्तस्य की जाति परमा जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है प्रलय सुप्त तो शक्ति मुखेभ्युतिगणम अपनी प्रत्युपादत्म सत्यव्रता प्रणय कालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे उनकी सृष्ट शक्ति लुप्त हो चुकी थी उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर दैत्य पाताल था। ने उसे मार कर वे जी को को को लौटा दी एवं सत्य तथा को ब्रह्म का उपदेश किया। उन समस्त के परम कारण मैं नमस्कार करता हूँ ये श्रीमदभागते महाप्राणे वैया शिकाद्रायाम पारम्भश्याम सहितायाम अष्टम स्कंधे मस्यावतार चरितावर्णनम चतुर्वशोध्याय ओम स हरी ओम तस् हरि ओम तस्सत